हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा और इन लोगों के बारे में पता लगाना होगा यहाँ से हमें कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिल सकता है नैना ने, ने कहा हाँ अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं संगीतना जवाब दिया इसके बाद उसने सामने लगे प्रोजेक्टर पर एक बॉक्स की फोटो को जूम करते हुए कहा यहाँ देखिए इस लॉकर में जहां चाबी लगती है उसके राइट में तीन इंच नीचे की तरफ एक हिडन लॉक सिस्टम दिया गया है यहाँ पर सिर्फ एक बटन लगाया गया है जिस पर जोर से वार करके लॉकर को खोला जा सकता उस दिन बैंक के लुटेरों ने इस हिडन लॉक पर वार करके सभी लॉकर को खोला था इसीलिए वो जिस बैंक के वर्कर को ऊपर अपने साथ ले गए थे उसे ज्यादा हलचल होने का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि लुटेरों को लॉकर खोलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी संगीता ने हल्की साँस छोड़ते हुए कहा लेकिन चौकाने वाली बात यह है की इस हिडन लॉक के बारे में किसी को नहीं पता है यहाँ तक के बैंक के मैनेजर तक को इस बारे में खबर नहीं थी बात सिर्फ बैंक के फाउंडर कमेटी के कुछ लोग और इस लॉक को बनाने वाली कंपनी के ही कुछ खास लोगों को पता चला कोई आदमी इस लूट कांड में इन्वॉल्व था गजब विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा ये लुटेरे तो बहुत शातिर निकले लेकिन संगीता द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से विक्रांत का दिमाग थोड़ा बहुत चलने लग गया था अब वो इन लुटेरों को आसानी से अपने जाल में फंसाने का प्लान बना सकता है एक चीज और संगीता ने आगे बोलना शुरू किया इन दो दिनों में हमने उन सभी चीजों की एक लिस्ट बना ली है इसमें पैसे भी, है, चांदी के गहने भी है और कुछ सिक्के वगैरह भी है तो जो कुछ भी इन लॉकर में थे सबकी लिस्ट बना ली है आप लोग ये लिस्ट चेक भी कर सकते हैं अच्छा एक बात और है बैंक के भीतर कुल पांच लुटेरे दाखिल हुए थे लेकिन उनके पास सिर्फ दो ही बैग थे और सीसीटीवी फुटेज देखकर साफ पता लग रहा है कि ये जिस हालत में बैग पैक लेकर बैंक के भीतर दाखिल हुए थे ठीक उसी हालत में बैग पैक लेकर बैंक से बाहर निकले मतलब बैग पहले भी खाली ही लग रहा था और बाहर निकलने के बाद भी खाली ही लग रहा था इसका मतलब ये हो सकता है कि लुटेरों ने बहुत हल्के लेकिन बेशकीमती चीजों पर ही हाथ साफ किया है नहीं ये भी हो सकता है की देव ने संगीता की बात को काटते हुए कहा लुटेरों को पता रहा हो कि कौन कौन से लोग अपने सामान के लिए क्लेम करने नहीं आने वाले हैं और उन्होंने सिर्फ कुछ खास लोगों के ही सामान आए हाथ साफ किया हो और शायद इसीलिए अब हमारे लिए ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो रहा है कि लॉकर से क्या क्या सामान गायब हुआ है क्योंकि जो रियल में गायब हुए हैं उसके लिए कोई अभी तक क्लेम करने आया ही नहीं है देव के एनालिसिस ऐसी सभी को सोचने और मजबूर कर दिया था वाकई में उसका कहना काफी हद तक सही था सही कह रहे हो तुम। नहीं नहीं देव का समर्थन करते हुए कहा और उन्होंने इतने सारे लॉक इसलिए तोड़े ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सकें। बाकी उनका मकसद सिर्फ कुछ खास लॉकर में रखे सामान को ही लूटना था लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि लॉकर रूम के भीतर डेड बॉडीज भी मिली है राघव बीच में बोल पड़ा हो सकता है की लुटेरे वहाँ किसी लूट के मकसद ऐसी नहीं बल्कि इसलिए आए थे की पुलिस का ध्यान इस डेड बॉडी आरोप ला सके क्योंकि अगर उन्हें लूटपाट ही करनी थी तो डेड बॉडी छोड़कर क्यों गए? अभी राघव की बात उस सभी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत अपनी कुर्सी से उछलते हुए बोल पड़ा संगीता मैडम अभी आपने क्या कहा लुटेरों के बैक बैंक में अंदर आते समय और बाहर जाते समय बिल्कुल टेब दिख रहे थे न उसे देख ऐसा नहीं लग रहा था नैसे उसमे कुछ रखा हुआ है, हाँ हाँ तो संगीता ने क्यूरियस होते हुए जवाब दिया उसे पता लग चुका था की विक्रांत अब कुछ न कुछ नया आइडिया देने वाला है शिट शिट अब समझ आया विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा ये लुटेरे पहले भी बैंक में आ चुके थे और इन्होंने अपने नाम से पहले ही दो तीन लॉकर अलॉट करवा लिया था लेकिन उसमें इन्होंने कुछ रखा ही नहीं था और फिर अब जब ये बैंक का लॉकर लूटने के लिए आए तब उन्होंने सिर्फ दूसरे लॉकर को खोल उसमें रखा सामान अपने लॉकर में ट्रांसफर कर दिया है अब ये बाद में आराम से आएंगे और अपने लॉकर में रखा सामान निकाल कर ले जाएंगे अच्छा इन्होंने एक दिमाग और लगाया इन्होंने सिर्फ उन बॉक्स का सामान उठाकर अपने लॉकर में रखा है जिसके लिए कोई क्लेम करने नहीं आने वाला है। और बैग को सिर्फ पुलिस को बहकाने के लिए लिया था मतलब पूरा सेफ गेम खेला इन्होंने। विक्रांत की बात सुनकर सभी सन्न रह गए इन लुटेरों का आई लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था नहीं विक्रांत हमने इस बारे में पहले भी सोचा था संगीता ने विक्रांत की तरफ ना में सिर हिलाते हुए कहा अगर उन लिटवेरों ने डॉबरी के दौरान अपना लॉकर चाबी से खोला होता तो बैंक को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता हालांकि वो पासवर्ड और चाबी की मदद से अपना लॉक खोल सकते थे लेकिन ये डिजिटल लॉकर सिस्टम है और जैसे ही लॉकर खुलता है ऑटोमेटिक इसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है लेकिन डॉबरी के टाइम में किसी भी लॉकर के खुलने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। सही बात राघव ने आगे कहा और हमने बैंक के डिजिटल लॉक का रिकॉर्ड पूरा चेक किया है उसमें कहीं ऐसा डेटा नहीं मिला ओ oh गॉड नैना ने टेबल पर जोर से हाथ पीटते हुए कहा हम लोग सबसे बड़ा सवाल तो भूल ही गए सबसे बड़ा सवाल मतलब क्या भूल गए हम विक्रांत ने होते हुए नैना से सवाल किया हम उन लॉकर को तो भूल ही गए जो के टूटे तो थे लेकिन उनमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ था नैना ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा जैसे को तुम्हारा वाला लॉकर उसमें रखी तुम्हारी ओल्ड करेंसी जैसी की तैसी रखी हुई थी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो अब जाकर विकांत को समझ आया की नैना क्या कहना चाह रही है अब तो उसके होश उड़ गए उसने नैना की बात का मतलब कंफर्म करते हुए कहा तुम्हारा मतलब कि लुटेरों ने लॉकर रूम में जाकर अपने भी लॉकर को तोड़ डाला था और फिर दूसरे लॉकर में रखे कीमती सामान अपने लॉकर में ट्रांसफर कर दिए और अब नॉर्मल क्लेमिंग प्रोसेस के थ्रू पूरा माल अपने हवाले हाँ और तुमने अभी बताया था न लॉकर से सामान क्लेम करने के लिए सिर्फ तीन चीज चाहिए चाबी पासवर्ड और उसमें रखे सामान की जानकारी और लॉकर में क्या रखा है ये बात तो वो अच्छे से जानते थे ना जवाब दिया संगीता ने चौकते हुए कहा इसका मतलब ये लुटेरे हम लोगों के सामने कई बार आ चुके हैं ये ये उन्हीं दस लोगों में से है जिन्होंने अपने लॉकर रूम में रखे सामान के लिए क्लेम किया है दस लोगों में से नहीं नौ लोगों में से है एक तो मैं ही हूं विक्रमद संगीता को करेक्ट करते हुए कहा